रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही और दो जला था निकले है अपनी धुन में दीवाना शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के हमने एक बात कही सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार आज आपके साथ एक घटना साझा करना चाहता हूं नहीं घटना नहीं कहना चाहिए उसको उसको यू कहना चाहिए कि एक अनुभव साझा करना चाहता हूं घटना और अनुभव में मेरे हिसाब से अंतर यह है कि घटना तो हो जाती है परंतु अनुभव आपको उस घटना के ऊपर विचार करने के लिए कुछ देकर जाता है तो साहब ये मेरे हिसाब से घटना और अनुभव का अंतर है तो आज एक अनुभव की बात करूंगा हमारे एक मित्र हैं। मैं यह नहीं कहूंगा कि वो कौन है मगर एक मित्र हैं जिनसे हमको अक्सर वॉइस नोट्स मिलते हैं उनके दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर वॉइस नोट्स बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं और उसमें मुझे किसी न किसी नए विषय की किसी न किसी नए विचार की झलक जरूर मिलती है और उनके दिन भर की घटनाओं के वर्णन तो मिल ही जाते हैं तो साहब हम लोग उन हम मतलब मैं और मेरी पत्नी और मैं ये कहूँगा कि शायद हमारे भाई साहब भी हम दो हम सभी लोग उनके वॉइस नोट्स का इंतज़ार करते हैं तो वो जो वॉइस नोट्स हैं उनमें एक चीज कॉमन है वो कॉमन चीज ये है कि कभी कभार उनको अपने साथ काम करने वालों से या जिनसे वो मिलते हैं उनसे कुछ ना कुछ शिकायत होती है शिकायत किसी एक बात की नहीं शिकायत इस बात की कि वे लोग जो भी काम कर रहे हैं उसको संपूर्णता से नहीं कर रहे हैं यानी परफेक्टली नहीं कर रहे हैं अब यहां पर आपको यह बता दूं कि यह जो सज्जन है ना ये परफेक्शनिस्ट है इनको हर काम बिल्कुल सटीक चाहिए और यह खुद करते भी सटीक है तो शायद ऐसा होता है कि जो व्यक्ति सटीक होता है या परफेक्शनिस्ट होता है उसको दूसरे से भी उसे परफेक्शन की उम्मीद होती है मैं आपको यह बता दूं कि मैं इसका बहुत हद तक मैं परफेक्शन के करीब भी नहीं पहुंच पाता मेरा जीवन का उसूल होता है काम चलना चाहिए तो साहब अब सवाल यह है कि जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो मैंने आपसे कहा ना वॉइस नोट्स आते हैं तो अब वॉइस नोट के लिए तो कुछ आर्गुमेंट हो नहीं सकता वॉइस नोट तो एक तरह का पॉडकास्ट हो गया यानी कि एक तरफा बात हो गई अगर वो यदि बात करते आमने सामने तो शायद हम लोग इस पर बहस कर सकते थे मगर वॉइस नोट पर बहस करने का तो चांस नहीं है ये चांस है कि आप भी एक जवाबी वॉइस नोट छोड़ दीजिए मगर मैं शायद इस बात को भी परफेक्शनिस्ट नहीं हूँ ना तो मैंने ये भी छोड़ दिया है मैं सोचता हूं कि शायद वे अपने आप सीख जाएंगे कि भैया हर कोई तो परफेक्शनिस्ट नहीं हो सकता है या परफेक्शन से काम नहीं कर सकता है तो मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार उनको इतने बड़े परफेक्शनिस्ट होने का लाभ क्या है फायदा क्या है तो साहब पहली बात जो मैंने पहला फायदा जो देखा उसका तो यह देखा नतीजा कि उनके अपने स्टैंडर्ड बहुत ऊंचे अच्छा ये अपने स्टैंडर्ड ऊंचे क्यों हो जाते है? क्योंकि उनकी अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन कम नहीं होती उनकी अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है यहां पर आपको बता दू कि हमारे एक उच्चाधिकारी थे उच्चाधिकारी मतलब बड़े भारी अधिकारी थे चीफ जनरल मैनेजर साहब थे और साहब जब वो नए नए आए ना हमारे विभाग में तो उस दिन इत्तेफाकन कोई प्रेजेंटेशन बनना था जो कि शायद चेयरमैन साहब के सम्मुख या किसी बड़े और उनसे भी बड़े अधिकारी के प्रस्तुत किया जाना था प्रेजेंटेशन का मटेरियल तो मैंने तैयार करवाया तो मैं जूनियर अधिकारी हूं साहब जूनियर अधिकारी ही था तो वो उच्चाधिकारी महोदय हमारे सम्वयस होने के बावजूद चूंकि उच्चाधिकारी थे तो वो हमसे तो सम्मान पूर्वक ही बात करते थे और उन्होंने जब उसको देखा प्रेजेंटेशन को तो काफी खुश हुए बोले कि हाँ यार जो जो बात भी हम कहना चाहते थे वो बात ठीक है कह दी गई मगर ये जो प्रेजेंटेशन के कलर्स हैं हम लोग थोड़े रंग बिरंगे पीपीटी बनाते थे ना तो रंग बिरंगा जो पीपीटी है ये रंग ठीक नहीं है तो हमने कहा साहब हमारा रंगों के बारे में बड़ा जिसे कहते हैं मतलब हम बड़े कमज़ोर हैं हमारी थोड़ी ढीली है अकल उस रंगों के मामले में तो उन्होंने कहा हाँ हम समझ सकते हैं आप एक काम करिए कि वो जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग महोदय हैं जिन्होंने इसमें आपकी मदद किया है उनको मेरे पास भेज दीजिए तो साहब वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग महोदय बैठ गए और उनके पास और वो मदद करने लगे और वो कलर स्कीम्स चेंज होने लगी कुछ फ़ॉन्ट्स चेंज हुए कुछ कलर स्कीम्स मैटर नहीं चेंज हुआ फ़ॉन्ट और कलर स्कीम चेंज हुए और ये काम रात में शायद साढ़े बारह बजे तक चलता रहा तो उनके उच्च स्टैंडर्ड और परफेक्शन के चलते पावर पॉइंट तो बड़ा अच्छा बन गया और शायद उनको बड़ा संतोष भी हुआ होगा मगर इत्तेफाक ये कि वो चेयरमैन साहब जो थे उन्होंने उस पीपीटी या प्रेजेंटेशन को देखने के बजाय उन्होंने यह कह दिया कि हा हम समझ गए आप क्या बात कहना चाहते हैं तो साहब हमारे जैसे लोग जो काम चलाना चाहते थे अगर उनका ही मैटर प्रेजेंट कर दिया जाता तो भी यही जवाब होता मगर वो जो परफेक्शनिस्ट साहब यानी हमारे जो बड़े साहब थे उनका जब मैटर प्रेजेंट हुआ तो उसका भी वही नतीजा हुआ तो मैं तो साहब ये नहीं समझ सकता कि कुछ फर्क पड़ता परिणाम में मगर हाँ डेफिनेटली वो जो पीपीटी बना था उसका स्टैंडर्ड बड़ा ऊंचा था कलर कलर स्कीम के लिहाज से क्योंकि अब उनका ध्यान छोटे-छोटे डिटेल पर गया कि फॉन्ट कौन सा इस्तेमाल होता है परफेक्शनिस्ट की ये तो एक पक्की आदत होती है कि भाई साहब वो एक छोटे छोटे मुद्दों पर भी देखता जाता है उसको कभी चैन नहीं पड़ता कि यार कोई चीज मतलब ढीली छोड़ दी जाए ये वो नहीं कर सकते अच्छा ऐसे परफेक्शनिस्ट होने के लिए ये, आपको एक ये परफेक्शनिस्ट होना आपको अपने आप में मोटिवेट करता यानी कि यह कहता रहता है कि भाई साहब और बेहतर करिए और बेहतर करिए क्योंकि परफेक्शनिस्ट का कंपटीशन सिर्फ अपने से होता है दूसरे तो ऑलरेडी उससे नीचे हैं, तो यहां पर इसका जो एक फायदा और मुझे नजर आता है कि यहां पर उसे किसी मोटिवेशन की किसी ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ती जो परफेक्शनिस्ट है वो सेल्फ ड्रिविंग है देखिए मेरा भी जिंदगी में एक उसूल है वो ये है कि आप जो भी कर सकते हैं यानी आज आप जो करते हैं कल आपको उससे बेहतर होना चाहिए आप परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है आप खाली कल से बेहतर हो जाइए तो साहब ये अपने आप में मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मगर जो परफेक्शनिस्ट है उसके लिए मोटिवेशन होता है कि आज जहां भी मैं हूं यहां पर मुझे अपना हंड्रेड परसेंट रखना है अच्छा परफेक्शनिस्ट जब अपना काम कर लेता है ना तो उसे जो जो भी उसका उसके प्राप्ति होती है ना उस पर उसको बड़ा गर्व होता है क्यों भाई परफेक्शन पा लिया अब हमारे एक मित्र जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनके साथ में एक और बात है वो फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते इतनी बढ़िया फोटोग्राफी करते हैं कि आप उसका जवाब नहीं उनका जो मतलब कैमरा एंगल और सिलेक्शन ऑफ uh, क्या बोलते हैं उसको ऑब्जेक्ट मेरे ख्याल से तो बोलते होंगे या सब्जेक्ट बोलते हैं सब्जेक्ट का सिलेक्शन और सब्जेक्ट का फोकस मोमेंट का सिलेक्शन जैसे वो किसी शादी में फोटो खींच रहे होते हैं तो साहब जो मोमेंट जिसको वो पकड़ते हैं वो बहुत ही बढ़िया होता है तो अब नतीजा क्या है कि उनको इस बात का भी गर्व हो जाता है कि भैया मैंने मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बढ़िया है अच्छा दूसरे लोग भी उनके इस गर्व में मैं तो यू कहूंगा कि इस गर्व के ईंधन में मतलब गर्व की आग में ईंधन डालते रहते हैं क्योंकि उनकी तारीफ होती रहती है और जितनी तारीफ होती है वो उतने ही परफेक्शनिस्ट होते चले जाते हैं अब साहब यहां पर आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो परफेक्शनिस्ट लोग हैं ना इनका जीवन हमेशा अपने आप को ऑर्गेनाइज करने में निकल जाता है क्योंकि इनका जीवन अगर आप देखेंगे इनके सामान को आप देखेंगे तो वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज़्ड और स्ट्रक्चर्ड होगा यानी ये जब कोई चीज लिखेंगे तो उसमें हेडिंग लाल से होगी सब हेडिंग हरे से होगी जो लिखा होगा वो काले से होगा पीले से उस पर निशान लगे होंगे और उसके ऊपर शायद हाइलाइटर कुछ नीले रंग का लगा होगा मतलब ऐसा होगा कि आप उसको देख के वाह वाह कर उठे और अगर हम यानी पुराने जमाने की उर्दू भाषा में कहें तो अश अश कर उठे तो साहब ये तो तारीफ की बात है कि परफेक्शनिस्ट होने में आपको इतनी चीजें तो अपने आप हो जाती है मगर ये परफेक्शनिस्ट होने के लिए मैं अब ये समझता हूं कि मैंने एक आध बार ऐसी कोशिश की कि बिल्कुल सटीक हो जाऊं जैसे आपको बताऊं साहब मैं ये जो जो पॉडकास्ट करता हूं ना इसी के लिए ये मुझे छोटा सा इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन करना पड़ता है एक अपना रिकॉर्डिंग के लिए खाली जगह ढूंढनी पड़ती है रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन इकट्ठा ये सब करना पड़ता है इसका थोड़ा इंतज़ाम होता है तो एक आध बार मैंने भी कोशिश की कि बिल्कुल शांत वातावरण में ऐसी जगह पर बैठूं जहां शोरगुल गुल ना हो माइक्रोफोन को ठीक रखूं वगैरह वगैरह मगर साहब उसके लिए जितना स्ट्रेस हो जाता है ना वो पूछे मत देखिए मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ कि हम तो भैया पॉडकास्ट इसलिए करते हैं कि हमको अपने मन की बात निकालनी होती है तो यार जब मन की बात यानी जब भड़ास निकल जाती है ना तो हम हल्के हो जाते हैं तो हम वो हल्के जब हो जाते हैं तो उद्देश्य तो हमारा ये है कि हम अपना पॉडकास्ट करें और हल्के हो जाए मगर नतीजा क्या होता है कि अगर हम सब कुछ ऑर्गेनाइज करने लगे बिल्कुल परफेक्शन से विचार करने लगे तो भैया होता यह है कि हमारे अंदर स्ट्रेस आ जाता है परेशान हो जाते हैं एंग्जाइटी उठने लगती है कि भैया सब ठीक होगा कि नहीं अच्छा एक आध बार ऐसा भी हुआ है कि हम इस एंजाइटी के चक्कर में अपनी बातें नहीं पूरी कर पाए हम सोचते ही रह गए कि अरे यार अभी ये भी कहना था वो भी कहना था मगर ठीक से कहना है इसके चक्कर में फंस गए तो यार होता क्या है कि क्यों हमको ये लगा कि क्यों होता है हमें लगता है कि फेल ना हो जाए यानी कि हमारा ये जैसे ही हम इसको सटीक बनाने की कोशिश करते हैं हमको डर लगने लगता है कि यार ऐसा ना हो कि खराब हो जाए अरे यार सवाल ये है कि अब यहां पर आपको मैं अपने मन की बात बताऊं खराब हो ही जाएगा तो क्या हो जाएगा अब सच बात यह है कि मान लीजिए एक आध सेंटेंस गड़बड़ हो भी गया तो ऐसा क्या हो जाएगा अरे कौन सा हम एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे कि क्लास में लटक जाएंगे या कोई मतलब हमें मारने लगेगा या उसके लिए फांसी दे दी जाएगी जेल भेज दिया जाएगा ऐसा क्या होगा अरे ठीक है यार एक सेकंड में वो बात आगे निकल जाएगी तो अब सवाल यह है कि ये फेल होने का डर यह भी परफेक्शनिस्ट होने की वजह से होता है कि अगर आपको ये डर है कि हम परफेक्शन नहीं आ पाएगा तो फेल होने का डर भी है उसमें अच्छा इस परफेक्शन पाने के चक्कर में टालना बड़ी कॉमन चीज हो जाती है हमारे जैसे लोगों के लिए तो खासतौर से क्या होता है भैया सटीक बैठना चाहिए बिल्कुल सही आपको हम सही बता रहे हैं कि हम पिछले कई हफ्तों से ये पॉडकास्ट जो है ना यहाँ परफेक्शन परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं आपको बताते हैं क्यों क्योंकि हमारे जो पॉडकास्ट आता है इसकी कई लोग साथ तारीफ कर देते हैं कि भाई साहब आपका पॉडकास्ट बड़ा अच्छा था फलाना था उस पर जो गाना आपने जो चुना वो बड़ा अच्छा था और हम अपनी पत्नी की बात भी बता रहे जो गाती हैं वो भी बड़ा अच्छा गा लेती हैं तो साहब लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं साहब वाह बड़ा अच्छा गाया अब हमारे ऊपर एक तनाव बन गया कि यार इतना ही अच्छा करना है तो आपको हम ये बता रहे हैं कि भाई साहब हम पूरे हफ्ते टालते रहते हैं और हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कब करते संध्या मतलब इतवार की शाम को ताकि वो सोमवार की सुबह आपको मिले देखिए हम पॉडकास्ट कोई लाइव तो करते नहीं कर सकते मतलब हम चाहें तो पांच बजे सुबह उठ के लाइव पॉडकास्ट कर सकते हैं मगर लाइव पॉडकास्ट करना तो अपने आप में एक बड़ी भारी समस्या है 5 बजे सुबह कौन और 5 बजे सुबह उठे और फिर उस वक्त हम पॉडकास्ट करें यार ये बात जमती नहीं हमको कि सुबह सुबह उठ के पॉडकास्ट करने लगे तो अब प्रोक्रास्टिनेशन यानी जो टालने की आदत है ना ये हमारे अंदर बचपन से है हम आपको ये बात भी बता दें सच में हमारी कमजोरी है मगर हम आपको बता दे रहे हैं टालने की आदत हमारे अंदर बचपन से है मगर अब हमें लगने लगा है कि वो टालने की आदत इसलिए है क्योंकि हम परफेक्शन पाने की कोशिश करते हैं अच्छा इसके चलते कभी कभी साहब हमारा मतलब पत्नी के साथ बहस भी हो जाती है झगड़ा भी हो जाता है यानी कि जब हम परफेक्शन के लिए कहते हैं कुछ भी एक बात यानी कि हम उनसे कहते हैं कि आप यही गाना गाइए वो हमसे कहते नहीं ये नहीं ये गाना गाना चाहिए तो साहब उस पर थोड़ा कहा सुनी हो जाती है हालांकि गाती वो अपने मन का ही गाना है मगर उनका तरीका दूसरा है हमको समझाने का हमारा तरीका दूसरा है तो परफेक्शनिस्ट होने में एक चक्कर ये है कि अगर आप किसी को बताने लगिए ना कि भाई साहब ऐसे नहीं ऐसे करिए ऐसे नहीं वैसे करिए तो ये ऐसे वैसे जो है ये आपके रिलेशनशिप को थोड़ा तनावपूर्ण कर सकता है इसका एक और भी नतीजा होता है कि भाई साहब आप जितना काम कर सकते हैं ना उतना नहीं कर पाते हम अभी आजकल एक पीपीटी बना रहे हैं हमको किसी कॉलेज में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है तो उसके लिए हमने कुछ पीपीटी बना के रखा हुआ था एक पहले क्योंकि वो सब्जेक्ट पे हम बोल चुके थे तो अभी हमको फिर कहा गया कि साहब बोलिए उस सब्जेक्ट पे हमने कहा यार अब हमें इससे थोड़ा बेहतर करना है तो हम उसके लिए कुछ मटीरियल इकट्ठा करने लगे अब आपको हम सही बता रहे हैं कि वो मटीरियल इकट्ठा करने का काम हम पिछले तीन दिन से कर रहे हैं मगर परफेक्शन के चक्कर में वो साला हमारा प्रोडक्टिविटी कम होता जा रहा है तो इसको हम तो एक तरह से यही समझ सकते हैं कि परफेक्शन के नाम पे टालना परफेक्शन के नाम पर लकवा मार जाना यानी कि परफेक्शन के नाम पर काम छोड़ देना रुक जाना ये भी परफेक्शन का ही एक क्या बोलते हैं उसको प्रो कॉन कौन है है ना प्रोस एंड कॉन्स बोलते हैं ना तो ये परफेक्शन का एक कौन है कि यार आपका काम ही नहीं हो पा रहा है अरे अगर हम काम चलाऊ काम चलाएं तो हम कभी का काम अपना पूरा कर सकते थे मगर नहीं करते अच्छा इस सब के चलते आपके दिमाग पे एक तनाव बना रहता है कि साहब हमने हमें ये करना है और हमें परफेक्ट करना है तो एक तनाव आपके दिमाग में बना हुआ है हम ये समझते हैं कि साहब देखिए परफेक्शन से लाभ तो बहुते रहे अरे आपका नाम होता है आपका आपका मतलब आपकी पहचान बनती है आप बड़ा अच्छा काम कर लेते हैं आप बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं मगर इन सबके के लिए कुछ कीमत देनी पड़ती और भाई साहब ये जो परफेक्शन की कीमत है ना ये काफ़ी होती है ये परफेक्शन की कीमत कोई कम नहीं होती है। आपको बता रहा हूँ कि मैं अब कई पिछले कई हफ्तों से सोच रहा हूँ कि ये जो पॉडकास्ट है इसमें थोड़ा सा इसको YouTube में लेके आऊँ मगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ पूछिए क्यों क्योंकि एक तो पॉडकास्ट करने का जो मजा है वो अलग है दूसरा YouTube में लाने के लिए मुझको लगता है कि यार बड़ा मतलब एक तो आपको शकल अपनी ठीक करके बैठनी पड़ेगी अभी तो आप एक शर्ट चाहे गंदी संदी ही पहने बैठे हों आप रिकॉर्ड कर सकते हैं आपकी आवाज़ ही तो कोई आदमी देख रहा है मतलब सुन रहा है तो और मगर YouTube में हम चाहते हैं कि यार हम कोई चीजें पढ़ते हैं जैसे हम आपको बताएं अभी हम हालांकि थोड़ा सब्जेक्ट से हट के है अभी हमने कहीं पढ़ा कि साहब जो बड़ी उम्र के लोग हैं यानी कि बड़ी मतलब अरे हमारे जैसी उम्र के लोग इस उम्र के लोगों को बातें करते रहने चाहिए तभी उनको बातें करते रहने से वे अपने आप को अनेक मानसिक कष्टों से बीमारियों से रोगों से तकलीफों से दूर रख सकेंगे हमने जब इसको पढ़ा ना तो हमने कहा कि यार हम ऐसे बोल देंगे तो ये ज्ञान जो है हमारा ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान जैसा कहलाएगा अगर हम अखबार की फ़ोटो यहां लगा देना तो शायद लोग हमारी बात का भरोसा कर लें मतलब ऐसे भी बहुत से लोग भरोसा कर लेंगे मगर अगर हम फोटो लगा देना तो आप पक्का हंड्रेड परसेंट भरोसा कर लेंगे ऐसा नहीं कि अखबार में जो निकलता है सब सच होता है मगर अखबार वाले जब कोई किसी यूनिवर्सिटी की स्टडी उसडी का जिक्र करते हैं तो ज़्यादातर झूठ नहीं बोलेंगे हम ये मान सकते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जब ऐसा जिक्र होता है तो अक्सर समझ लीजिए कि ये स्टडी जो है ये किसी भाई साहब के दिमाग में हुई होती यूनिवर्सिटी नाम भी उनके दिमाग से ही बना होता है जॉन ट्रेबोल्टा यूनिवर्सिटी ऐसा करके बता देंगे अब पता चला जॉन ट्रेवोल्टा नाम उन्हें याद आ गया यूनिवर्सिटी आगे जोड़ दिया और बोले कि स्टडी ऑन ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ओल्ड एज पीपल ऐसा करके कुछ लगा देंगे नहीं वो सब देखिए हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली बात नहीं कर रहे हैं हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने कहीं पढ़ा अखबार में और जब अखबार में पढ़ा तो सोचा यार इसकी फोटो होती लगा देते YouTube में दिखाते तो दोस्त लोग जिनको हम ये सब वर्ट्स बताते हैं ना क्या है? कि हमने एक बात कहीं में कहते हैं बात करते रहना चाहिए आपको बातें करते रहने से अच्छा रहेगा ये सब हमने कहा तो हमारी बात में थोड़ा दम आ जाता मगर नहीं हम यूट्यूब चला ही नहीं पाए हम बना ही नहीं पाए यूट्यूब का चैनल तो हम क्या करें तो साहब नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं नहीं बना पाए अरे हम अपने बात तो कही रहे तो हम ये कह रहे थे कि इसकी वजह से एक मानसिक तनाव हो जाता है तो यार अब जैसे कि दोनों है, दोनों पक्ष है प्रोस भी है कॉन्स भी है परफेक्शनिस्ट होने का अब हमने हमने जो सोचा हम वो आपको बता देते हैं बाकी आगे तो आप अपने बारे में सोच लीजिए कि परफेक्शनिस्ट होना है नहीं होना है क्या करना है देखिए हमारा ख्याल तो ये है कि भैया कोशिश करो कि अच्छे से अच्छा हो जाए मगर यार अगर 100 परसेंट नहीं भी हो ना तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए अच्छा और दूसरे व्यक्ति में परफेक्शन खोजना यार ये कोई बहुत हमारे हिसाब से बड़ी बुद्धिमत्ता की बात नहीं है देखिए दूसरे व्यक्ति में क्या है क्या नहीं ये देखने का अधिकार आपको किसने दे दिया है अगर आप उसके बॉस हैं सुपरवाइजर हैं तो आप उसके काम को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। मगर वो रेस्टोरेंट में घुसते समय दरवाजा खोलने के लिए खड़ा नहीं रहा यानी कि रेस्टोरेंट में अगर दरवाजे अपने आप से बंद होने वाले होते हैं तो एक जेंटल बात यह होती है कि अगर आप आगे जा रहे हैं तो दरवाजा खोल दीजिए पकड़े रहिए ताकि पीछे वाले लोग चले जाएं और विशेष तौर से महिलाओं के लिए तो दरवाजा खोलना एक राइटफुल बात होती है तो बहुत से लोग ऐसा नहीं करते अब भाई अगर नहीं करते तो हमारा क्या राइट है उनको सिखाने का कोई आदमी अगर जिसका हमसे कोई लेना देना नहीं है वो किसी दूसरे व्यक्ति से यानी अब ऐसा कहना चाहिए किसी तीसरे व्यक्ति से बदतमीजी से बात कर रहा है तो भाई साहब उस पर मुझे नाराज होने का क्या राइट है कि साहब कैसा आदमी है देखिए अरे यार नाराज होने की जरूरत क्या है दुनिया में तरह तरह के लोग हैं अगर मेरा अपना भाई बहन बच्चा कोई होता जो मेरी बात सुन लेता तो चलिए मैं उसको समझा भी देता कि भाई ठीक है ऐसे नहीं बोलना चाहिए मगर जिससे मेरे को कोई रिलेशनशिप ही नहीं है उसको मैं क्यों समझाने जाऊंगा यानी कि दुनिया को परफेक्ट करने का ना तो मुझे कोई राइट right है और ना उसकी जरूरत है अब साहब देखिए यहां पर मैं एक बात और कहूंगा ये तो ठीक है राइट right नहीं जरूरत नहीं मगर अब जो परफेक्शनिस्ट होता है ना उसको कभी कभी इसकी वजह से तनाव हो जाता है तो मेरा सुझाव सलाह मेरा मशवरा यह है कि भाई छोड़ दो ना दुनिया रंग बिरंगी अरे अगर सब तरह के रंग नहीं होंगे यानी कि विबगोर में अगर वायलट और रेड दोनों नहीं होंगे तो वाइट कलर बनेगा ही नहीं तो साहब वाइट कलर बनाने के लिए मुझे वायलेट भी चाहिए और रेड भी चाहिए तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि भाई देखिए आप परफेक्शनिस्ट बने ना बने बन जाइए बड़ी अच्छी बात है नहीं बने तो कोई बुरी बात भी नहीं है मगर अगले को परफेक्शनिस्ट बनाने के प्रयास में अपने आप को तनाव में मत डालिए बात खत्म बस इतना ही मुझे आज आपसे बात कहनी थी तो भैया इसके साथ मैं अपनी बात आज समाप्त करता हूं आपने इतनी देर तक शांतिपूर्ण पूर्ण ढंग से मेरी बात सुनी मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ धन्यवाद अगले हफ्ते फिर मिलेंगे साथी ये तेरा इम्ते है है है ये तेरा, है। साथी है, ये तेरा है। यूं ही चला चल जल। करती है मंज तुझको इशारे देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के और आही और आही और आही और आही रुक जाना नहीं तू कहीं आर के कार्टू पे चल के मिलेंगे साये बाहर के ओ राही राही राही ओ राह